मेरा गाँव मेरांचल इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे आज के इस कार्यक्रम में कि क्या सुनाने वाले हैं डॉक्टर शर्मा जी हाँ प्राथमिक उपचार के इस तीसरे चरण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज भी कुछ मज़ेदार बातें हम सुनेंगे और हमें किस तरह से काम करना है वो भी बातें हम सुनेंगे तो आज सबसे पहले सुनते हैं डायबिटीज है क्या चीज़ जी हाँ डायबिटीज एक बीमारी है और भारत में बहुत ज्यादा बढ़ रही है वर्तमान समय में इसके सिम्टम्स क्या है प्राथमिक उपचार की, की विधियाँ आज हम सुनेंगे और उसके बाद आंखों के बारे में सुनेंगे आंखों में अगर कुछ हो जाता है तो क्या करना चाहिए उसके भी प्राथमिक उपचार की विधिया हम डॉक्टर शर्मा जी से सुनेंगे तो चलिए आप सभी की तरफ से डॉक्टर शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में प्राथमिक उपचार का तीसरा चरण में आप सभी का स्वागत है सुनते रहो मुस्कते रहो अब हम पहली बीमारी लेते हैं डायबिटीज मधुमेह जिससे भारतवर्ष ग्रस्त है हरदम हल्ला होता है हर घर में जाइए लोग बोलेंगे साहब जैसे हमारे कॉन्टे साहब चले गए डायबिटीज मधुमेह मधुमेह हमारे जो पूर्वज थे ऋषि मुनि थे उन्होंने एकदम सही बताया था इंत का पूरा सही बताया था नहीं हम डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं कर रहे यहां पर इसलिए हम थोड़ा बहुत ही जानकारी करेंगे कि पेशाब में जब शक्करा निकलता है उसको मधुमेह कहते हैं डायबिटीज जो शब्द है वो यूनानी है और आप जान के खुश भी होंगे विस्मित भी होंगे और बोले कौन ले यार अन्य भी होंगे एलोपैथी के चिकित्सा शास्त्र में बहुत सारे यूनानी फ्रांसीसी लैटिन भारतीय अरबी और अंग्रेजी शब्द इसलिए वो जटिल लगती है जैसे संस्कृत से हम लोगों बेकूम बना सकते हैं ना बात बहुत सरल है गायत्री मंत्र बहुत सरल और सहज संबंध है वही कहता है ईश्वर हमें सतपथ पे चला सत्संग में रख हमारा ध्यान रख हमें संभाल कोई बहुत बड़ा चमत्कारी कोई जादूगर मंत्र नहीं है उसी तरह से डॉक्टर शब्द जो है ना वो आपको घबरा देते डरा देते डायबिटीज भी एक शब्द ऐसा है डायबिटीज तीन प्रकार के होते हैं डायबिटीज मैलाइटिस जो मधुमेह है डायबिटीज इंसिपिडस आपको जानने की जरूरत नहीं है डॉक्टर का सरदर्द एंड ब्रॉन्ज डायबिटीज वो भी डॉक्टर का सरदर्द यहां तो हम शब्दों की बात कर रहे हैं यूनानी शब्द में से ये शब्द आए हैं डायबिटीज मतलब फ्लश सिस्टम फ्लश होना मैलाइटस मतलब मधु शहद का पेशाब में निकलना उसको कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस तो अगर अपरिभाषित सहज रूप से बोलचाल की भाषा में अगर डायबिटीज कहा जा रहा है तो अमूमन निन्यानवे दशमलव नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो डायबिटीज मलाइटस ही है ब्रॉन्ज डायबिटीज भी नहीं है डायबिटीज इंसिपिटिस भी नहीं डायबिटीज मलाइटस इस बीमारी से आप सब परिचित हैं फिर प्राथमिक उपचार में इसकी क्या चर्चा डॉक्टर का काम है ब्लड टेस्ट करेगा जिसके डायबिटीज होगी वो हर महीने ब्लड टेस्ट करेगा डॉक्टर दवाई देंगे तंग करेंगे चलो फिरो आहार में परिवर्तन करो चिंता मत करो मोटापा कम करो आपका यह काम नहीं है प्राथमिक उपचार में हम इसकी बात नहीं कर रहे डायबिटीज मलाइटिस में कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है अचानक उस बीमारी के कारण कि आपके घर में आपके पड़ोस में आपकी कार्यशाला में यात्रा में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको ये रोग हो और उसको ये स्थिति खड़ी हो जाए दवाइयों के कारण ही हो सकता है कि उसकी शक्कर का जो माप है रक्त संचार में इतना गिर जाए कि वो बेहोश हो जाए उसको हम बोलते हैं हमारी डॉक्टरी भाषा में हाइपो हाइपो मैंने फिर बताना ना आपको शब्दों का जाल है हाइपो मतलब कम ग्लाइसीमिया मतलब मिठास शक्कर कम शक्कर उसमें क्या होता है वो व्यक्ति धीरे धीरे झीमी झीमी बातें करता है ताकत रहती नहीं है आंखें बंद होने लगती हैं ठंडा हो जाता है नर्व तेज चलती लगती बेहोश हो जाता है वो बेहोश हो गया है अब पर आप मत कीजिए आपको पांच काम बिल्कुल नहीं करने हैं उसको छोड़कर नहीं जाना है उसे पानी नहीं पिलाना है उसमें पानी नहीं फेंकना है उसको बैठाना नहीं है उसको होश में लाना नहीं है अगर आप जानते हैं डायबिटीज है तो बहुत अच्छी बात है अगर आप नहीं जानते हैं तो उसका टटोली उसके शर्ट में पैंट में उसके कोट में उसके कहीं जगह पर बैग में या उनके पैंडी बैग में पर्स में कहीं पर एक कार्ड होगा सब तो रखते हैं हम इतने जिम्मेदार नहीं है अगर है उसमें डायबिटीज लिखा होगा अगर डायबिटीज लिखा है और आप जानते हैं डायबिटीज है तो संभवत है उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है आप तुरंत उसको डॉक्टर के पास ले जाइए अगर वो होश में है और आपको शक होता है पहले भी ऐसा हुआ है तो उसको तुरंत मीठा खिला दीजिए तुरंत अगर मत लगाइए तो किंतु तो एक स्थिति ऐसी आती है एक डायबिटीज मरीज रात के दो बजे भयानक उल्टी करने लगा साफ किया पत्नी ने साफ किया वो बेचारी फिर भागी घर उठ गया दिन भर खाते रहते होते करते रहते, है, करते रहते है। है, लेते हैं, लेते हैं, लेते हैं। तो है। और वो घबरा रहा है उसकी ताकत जारी है, है। गंभीरता से लीजिए किसी भी डायबिटीज वाले को अगर ऐसे उल्टियां चालू हो जाती है तो दिन में रात में कभी भी उसको सभी खाली खाने पीने से हुआ है तुरंत डॉक्टर को बुलाइए या उसको हॉस्पिटल भर्ती कीजिए हो सकता है वो हाइपरग्लाइसेमिक शॉक में जा रहा है एक स्थिति होती है जहां उसने दवाई टाइम पर नहीं ली या किसी कारण से उसकी चीनी जो है शुगर जो है मधुमेह जो है वो अचानक बढ़ गया है या उसने पार्टी में जैसे पत्नी ने शिकायत की कि आइसक्रीम खाई हो दारू पियो और मुर्गा खाया हो और डायबिटीज बढ़ गई उसकी और घर आए आते आते, आते उसकी हालत खराब हो गई है इसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसिन शौक आप कृपया कर अपनी अक्ल मत लगाइए वो मरीज लगभग बच जाएगा सर्जरी में जैसे बहुत सारे आपातकालीन स्थिति होती है यह मेडिसिन की भैसेज की बहुत बड़ी आपातकालीन स्थिति है अगर समय रहते आपने चिकित्सा शुरू नहीं की आप मान के चलिए वो मरीज मर जाएगा और समय रहते आपने उसकी सहयोग कर दिया आप भगवान बन जाएंगे तो डायबिटीज जो बहुत आम बीमारी हो गई है उसके लिए आपको यह सजग रहना होगा आपने गलती कर दी तो आप अपने को पराए को किसी के प्रिय को खो देंगे और मैंने शुरू में कहा आपसे ब्रह्मांड में सबसे सुंदर पृथ्वी है पृथ्वी सबसे सुंदर क्यों है जीवन है और जो जीवन को गौरवान्वित करता है वो पुण्य करता है आप आप इस सबसे वंचित हो जाएंगे, आप जीवन बचाइए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शर्मा जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया डायबिटीज पेशेंट्स का जो सिचुएशन है या कैसे होता है क्या है ये सब कुछ आपने बताया है तो चलिए अभी लेते हैं अल्प विराम उसके बाद फिर से लौटेंगे और सुनेंगे प्राथमिक उपचार की विधिया आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो एम सुनते रहो ठीक तंतो ठीक मन वरना व्यर्थ है सारा जीवन ठीक तंतो ठीक मन वरना व्यर्थ है सारा जीवन श्रेष्ठ है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 ताजा नपा तुला हो भोजन खाप कटे नाखुन और मंजन ताजा नपा तुला हो भोजन साफ कटे नाखन और मंजन गुणीजनों ने ये ही बताया गुणीजनों ने ये ही बताया श्रेष्ठ है निरोगी काया और तो सब है झूठी माया ठीक तंतो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 ठीक मन वरना व्यर्थ है सारा जीवन नशा न हो न कोई व्यसन स्वास्थ्य का उत्पम धड़कन धड़कन नशा न हो न कोई व्यसन स्वास्थ्य का उत्सव धड़कन धड़कन स्वास्थ्य बिना जीवन का सफाया स्वास्थ्य बिना जीवन का सफाया श्रेष्ठ है निरोगी काया और तो सब है झूठी माया ठीक तन तो ठीक मन वरना व्यर्थ है सारा जीवन ठीक तन तो ठीक मन वरना व्यर्थ है सारा जीवन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 का का सामुदायिक रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है प्राथमिक उपचार के तीसरे चरण में हम हैं अभी और इसमें भी आधा पूरा हो चुका है और अभी थोड़ा सा और बाकी है जिसमें हम सुनेंगे आंखों के बारे में जी हाँ तो चलिए आगे बढ़ते हैं आंखों में अगर कचरा पड़ जाता है या लग जाता है तो उस समय हमें क्या ध्यान देना है और क्या करना है प्राथमिक उपचार की विधिया आइए सुनते हैं डॉक्टर शर्मा से आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो अब बात उठती है हम गांव में हैं एक आदमी धुला है गाय का और अचानक क्या हुआ गाय ने लात मारी और पूज चलाई बाल्टी लग गई दूध चला गया वो जब धोने वाला उठा तो उसको कुछ दिख नहीं रहा है। क्या हो गया नहीं कर रहा है वो क्या हो गया गाय की पूज का बाल चक्कू से भी तेज होता है जब लगता है और जो काला आपका इसको कौनिया बोलते हैं उसको झाड़ू मार जाएगा कहा हो जाएंगे आंकड़े का रस मत डालिए प्लीज आंकड़े का रस मत डालिए उसको अंधा कर देंगे आप उसको करबद अनुरोध है आंख बहुत जरूरी होती हैं उसे आप डॉक्टर के पास ले जाइए फिर आपको आई बैंक नहीं जाना होगा आई बैंक किसे जाना होता है जो इस तरह से लापरवाही करते हैं आई बैंक की जरूरत किसने पड़ती है इस लापरवाही और भी बीमारियां हैं जिनके कारण आई बैंक जाना होता है इस कारण तो नहीं जाना होगा ना। एक छोटी सी आपत्तकालीन स्थिति है मैंने बहुत से जो आप किसानी करते हैं, खेत में रहते हैं आपने देखा होगा ऐसा हो सकता है गांव में बच्चों के सफेद, सफेद दाग बना काले पर वो उसी से हुआ था उन्होंने ध्यान दिया नहीं अपनी चीज लगाई शहद डाला यह डाला वो डाला है और उसको अंधा कर दिया और यही कारण है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा दृष्टिवादी थे क्यों कि ऐसे दृष्टिबाधित भी हैं, विटामिन ए की कमी के दृष्टिबाधित हैं, तो वो संख्या बढ़ाकर विश्व में सबसे अधिक दृष्टिबाधित संख्या कर दी हमारे देश में ग्लूकोम से तो से तो ही, इस लंबी फेरिश से भी है उन बीमारी से भी है जिससे कि डॉक्टर डेंगला है आरपी से है किंतु इससे बहुत ज्यादा है उपेक्षा से प्राथमिक उपचार न देने से अब समझ लीजिए कि आप कैट कर बॉल लगी अब क्या करोगे अपनी अकली लगाओगे से तुरंत आई स्पेशलिस्ट पास दे जाओगे अगर चक्षु विशेषज्ञ नहीं मिलता है तो डॉक्टर के पास दे जाओगे कंपाउंडर के पास नहीं नर्स के पास नहीं अब समझ लीजिए आप फैक्ट्री में, करते कर में, करते में करते काम करते हैं आपके कई मित्र होंगे फैक्ट्री में काम करते हैं वर्कशॉप में काम करते हैं सालों में बबरी फैक्ट्री खुली है नैनो की लोग काम करते हैं अच्छी अच्छी नौकरी मिल रही है बढ़िया कपड़े पहनकर सब कर रहे हैं काम है एक छोटा सा नन्ना सा माइक्रो टुकड़ा लोगों का ठका घुस गया अब आप क्या करेंगे ये कृपया करें। कुछ मत कीजिए आप क्या करेंगे यहां पे आके वो बात आती है जिसके लिए मैं विशेष रूप से आपसे कहता हूं विशेष रूप से कहता हूं क्योंकि अंत में आपको मैं ये फेरिस दूंगा आप जितनी फेरिस देखेंगे फर्स्ट डेट की उसमें ये एक चीज कभी नहीं होगी क्या नहीं होगी चुंबक नहीं अर्थात मैं यहां क्यों लाया आपको इतना घुमा फिराकर चुंबक की बात भी क्यों लाया यह कहने के लिए कि हर फर्स्ट एड बॉक्स में सारी सामग्री के साथ चुंबक भी होना चाहिए क्यों उस समय का आप चुंबक लगाएंगे हो सकता है वो थोड़ा सा बाहर निकला हो जाएगा लोहे का टुकड़ा है ना तो आपके फर्स्ट एड बॉक्स में प्राथमिक उपचार के कक्ष में डब्बे में डिबिया में चुंबक जरूर होनी चाहिए और क्या क्या होना चाहिए आप बोलेंगे पट्टी होनी चाहिए फर्स्ट बैंडेड होना चाहिए डिटॉल होना चाहिए ये होना चाहिए सब कुछ होना चाहिए सब कुछ होना चाहिए जो आप सोच सकते हैं और जो नहीं सोच सकते हैं जैसे कि चुंबक इसके साथ साथ और बहुत सारी चीज होनी चाहिए बहुत सारी चीज एक टॉर्च होना चाहिए एक, होना चाहिए। एक टॉर्च होना चाहिए एक डायरी होनी चाहिए जिसमें सारे नंबर हो आपके पड़ोसी के आपके डॉक्टर के आपके हॉस्पिटल के आपके एम्बुलेंस के इसके साथ साथ आजकल क्या हो गया है आजकल क्या आपत्तकाल ऐसी बस कोई चोट पड़ेगी कोई बेहोश होगा नहीं नहीं नहीं नहीं बड़ी जटिल स्थिति हो गई है बंबई जैसा हादसा इधर भी हो सकता है माउंट आबू भी हो सकता है उसकी तैयारी करनी होगी ना अपने को तो खतरे को जानते हुए उस स्थान पर उसकी आवश्यक चीजें होनी चाहिए समझे ऐसे स्थान है जैसे दिलवाड़ा मंदिर है पे भीड़ खूब आती है हो सकता है आतंकवादी पे आतंक का हमला कर सकता है कर सकता है ना तो आप बोले पता ही नहीं था आपको पता होना चाहिए उस पते होने के लिए आपके प्राथमिक उपचार के कक्ष में कुछ और भी चीजें होनी चाहिए हरदम भले वहां दस साल में आतंकआट हमला ना हुआ जिस दिन होगा उस दिन बोलकर तो होगा नहीं एसएमएस तो करके आएगा नहीं और बाद में आपकी खुफिया एजेंसी बोलेंगे हमें पता था हमने खबर दी थी किसको दी थी होने के बाद किसको दी थी अहमदाबाद बोलेगा हमने बम्बे को दी बंबे बोलेगा दिल्ली को दी थी दिल्ली बोलेगा माउंटाबू को दी थी किसी को नहीं दी कि तो आप तो सगे ऐसी स्थितियां बनने लग गई अब आतंकवाद एक वास्तविकता हो गई है जिसको आप तार सकते नहीं नकार सकते नहीं सुना नहीं आ सकता है भूकंप सकता आपसे किसने कहा कि कच्छ में फिर तो भूकंप नहीं आएगा आप लिखकर दे सकते हैं दस साल बाद नहीं आएगा तो तैयार रहने में क्या आपत्ति है इसलिए आपके पास कुछ न्यूनतम सामग्री हरदम होनी चाहिए मैं तो कहूंगा हर घर में रोज होना चाहिए एक डब्बा होना चाहिए उसमें छोटा सा कंबल हो सूखा मेवा हो खराब हो जाएगा बाद में साल बार फेंक कर न्यायना टॉर्च होना चाहिए एक बैटरी रेडियो होना चाहिए कि अगर आप फंस गए पूरी तरह से आतंकवाद में या किसी में तो आप रेडियो से सुन सकते हैं टीवी तो चलेगा नहीं और आपको आतंकवाद अटैक हो गया आपको भूकंप आप आ गया आपको क्या क्या करना चाहिए आपने व्यक्तिगत रूप से कर लिया वो तो प्राथमिक उपचार था किंतु अब मैं जो बता रहा हूं आपको वो भी प्राथमिक उपचार है कि आप, कि आप, आप तुरंत सारे रोशनियां बंद कर देंगे आपके घर की सारी आवाज बंद कर देंगे टीवी बंद कर देंगे रेडियो भी खाली आपके लिए सुनाई बीच बजे बजाएंगे आप पानी के नल बंद कर देंगे आप ऐसी जगह जगह बैठ जाएंगे खुसर फुसर ना हो ऊपर का सामान जो भारी हो नीचे रख देंगे ये सब आपको करना होगा इसको हम विस्तार से फिर जब चर्चा परिचर्चा होगी जब आप मुझे कुछ बताएंगे अभी तो आप मुझसे सुन रहे हैं बेचैन होकर बर्दाश्त कर रहे हैं मुझे चाहे मैं सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं मेरी आवाज पसंद हो ना हो किंतु तो आप सुन रहे हैं आप बड़े सह उदास हैं इसके बाद हम आपको सुनेंगे तब हम इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो सबको छू के चलना होगा अपने को ये तो हो गया जो सशक्त है फिर तो निश्त क्या करेंगे इसके अंदर ये सारे काम निशत कर सके हैं और निशत को उसी रूप से ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी निश्त इस बात से टाल सकते नहीं कि हमें दिखता नहीं हमें सुनता नहीं हम बोल नहीं सकते नहीं आपको सीखना होगा और यही पहल इस संस्था की इसके लिए मैं साधुवाद देता हूं डॉक्टर डेंगला को जिन्होंने हिम्मत की भारत में किसी ने नहीं किया ये पहली बार हुआ कि प्राथमिक चिकित्सा का दायित्व निःशक्त दृष्टि बाधित लोगों ने उठाया और मेरे पास आप बजे बच्चे देखेंगे हमारा यह कार्यक्रम है कि हम स्कूल स्कूल जाकर जो दृष्टिवान है उनको हमारे दृष्टिबाधित बच्चे ये सब सिखाएंगे अर्थात अब यह कहने की जरूरत नहीं कि निशक्त कुछ नहीं कर सकते निःशक्त बहुत कुछ कर सकते हैं और वो करेंगे और निश्चित के लिए हम भी करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी अशक्त हैं आप देखेंगे इतना सुंदर सीपीआर देते हैं ये बच्चे तो आप बोलेंगे डॉक्टर साहब सीपीआर हम इस पर विस्तार से विचार करेंगे प्रदर्शनी भी करेंगे आपको दिखाएंगे आपको सवाल उठ सकता है किसको दे सकते हैं कौन कैसे दे सकता है आठ वर्ष के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को एक वयस्क के रूप से आप सीपीआर दे सकते हैं आठ वर्ष के नीचे के बच्चे को या व्यक्ति को कैसे देते हैं अलग बताएंगे किंतु ये दे सकते हैं तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपने बहुत बहुत-बहुत ही धीरे से से मैंने देखा और अधिकतर आप लोगों ने ध्यान से मुझे मैं इसका धन्यवाद डॉक्टर शर्मा जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया बहुत ही सिंपल और बहुत ही सही जो घटनाएं घटती हैं उन्हीं का उदाहरण देकर आपने हमें समझाया है तो हमें बहुत ही अच्छी तरह से इसकी समझ आ गई है कि हमें क्या करना है तो चलिए श्रोताओं मैं आशा करता हूं कि आप प्राथमिक उपचार के इस तीसरे चरण को भी पूरा सुन चुके हैं और काफ़ी जानकारी आपके पास है तो मैं चाहूंगा कि आप इन जानकारियों को दूसरे तक भी जरूर पहुंचाइए और उन्हें भी इसी तरह से समझाइए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है दोनों बातें उनको समझाइए ये जो चीज़ें हैं बहुत अच्छी हो सकती है और आप सुन रहे हैं आप अपने परिवार वालों को पहले सुनाइए तो चलिए मैं आशा करता हूँ कि आप इन बातों को समझे होंगे कल फिर हम आपके साथ होंगे आज के लिए बस इतना ही कल हम और भी बहुत सारी बातें सुनेंगे प्राथमिक उपचार की विद्या डॉक्टर शर्मा जी के द्वारा तो चलिए अभी दीजिए हमें इजाजत आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कराते रहो ए भाई दर देख के चलो आगे ही नहीं पीछे भी ही नहीं पाए भी ही नहीं नीचे भी ए ए भाई भाई देख चलो आगे ही नहीं पीछे भी दाएं ही नहीं पाए भी ऊपर ही नहीं नीचे भी ए भाई तू आया है वो तेरा घर नहीं गली नहीं गाँव नहीं कु नहीं पत्नी नहीं रास्ता नहीं दुनिया है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 ऊपर ही नहीं नीचे भी विभा